कला निधि स्टूडियो से बच्चे जुड़ रहे हैं राजेंद्र सर जी हैं उनके साथ बच्चे एवरी संडे आते हैं 11 बजे और इंटरनेट के माध्यम से स्काइप के माध्यम से टेक्नोलॉजिकल सारी चीजें यूज करके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं आपका नाम मेरा नाम शालिनी मिश्रा है

शालिनी मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में एफएम रेडियो में रेडियो प्रोग्राम में और शालिनी आपको सुनकर अच्छा लग रहा है आपके चेहरे पर शालिनी चाहूंगा की आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताए सर, मैं रहने वाली यूपी से हूँ और अभी करती हूँ मैं एक टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ डिजाइनिंग के साथ साथ मेरा शौक है गाना लिखने का

सिंगिंग भी करती हूँ हिंदी अच्छा। तो, और परिवार के बारे में बताइए फैमिली में कौन कौन है मम्मी, पापा, सिस्टर ब्रदर चलिए बहुत अच्छी बात है और फैमिली में किस एक व्यक्ति से आपका ज्यादा प्यार है मम्मी से है पापा से या ब्रदर से है बताइए क्यों प्यार है और क्यों पापा से ज्यादा प्यार, से प्यार पापा की वॉइस भी बहुत अच्छी है बचपन से मैं उनको सुनती हूँ वो गाना भी बहुत अच्छा गाते है

ओके okay, शालिनी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और पिताजी आपको बहुत अच्छा क्यों लगते हैं क्योंकि उनकी वॉइस अच्छी है और पेशे से डॉक्टर हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं शालिनी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा की आप, आपको रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए अपना एक बहुत ही अच्छा उमदा परफॉर्मेंस सुनाइए

mulinde de manesh ho tum tode nada re ho tum tode badwaesh ho tum tode nada

सुबह

शाली ने बहुत ही प्यारा आपने सुनाया है आशा करता हूं, हमारे सभी को भी अच्छा लग रहा होगा थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बारे में बताकर अपना परफॉर्मेंस सुनाने के लिए थैंक यू हेलो नमस्कार नाम बताइए नमस्कार सर मेरा नाम अलंकार सिंह है अलंकार बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आप क्या करते हैं अपने बारे में बताइए

मैं मैं पढ़ता हूं में पढ़ता हूँ विद्याधाम कर रहे हैं सर मैं बचपन से अलंकार बहुत ही अच्छा लग रहा है बचपन से आपका शौक है और आप रुचि भी रखते हैं सिंगिंग में तो चलिए मैं चाहूंगा की आप अलंकार अपने फैमिली के बारे में बताइए सर मेरी फैमिली में दो में एक मेरे पापा और एक

और पापा क्या करते हैं और मम्मी टीचर है ओके ओके okay, okay. अलंकार एक बात बताइए कि आ, जैसे आप का सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो ये जो शौक है आपका गाने का इसके साथ आपके पढ़ाई में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है क्या नहीं नहीं अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा है आप हाँ सर थोड़ा

चलिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे सभी विद्यार्थी भी सुन रहे होंगे तो मैं इसीलिए पूछा अलंकार से कि आप अगर सिंगिंग का शौक रखते हैं तो ज़्यादा टाइम इस पे देते हैं तो पढ़ाई आपका उस पे ध्यान कम जाता होगा लेकिन आपने कहा कि नहीं आप पढ़ाई भी अच्छा कर रहे हैं और सिंगिंग भी अच्छा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है

और हमारे विद्यार्थी जो इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि मेरा भी शौक है सिंगिंग का तो मैं कैसे सैटरडे संडे आपके पास छुट्टी होता है तो आप उसमें टाइम निकाल के इस शौक़ को पूरा कर सकते हैं और जब भी फ्री टाइम हो आप उसमें खेलने के बजाय अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे तो अलंकार आपका बहुत ही अच्छा जो गाना है जो आप हमेशा गुनगुनाना चाहते हैं ऐसा एक बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस हमारे सभी लिसनर को सुनाइए का

मेरी दूध का बढ़ाए बनिता बड़ का जसीरा मिल पाए एक बार तो तजली तो दिलावे झूठी सही मगर तजली तो दिला

बेगी करा झड़ देहार बुलाया सुन ले पुकार तू ही तार बुलिया मुरशिद मेरा मुर्शिद मेरा फेरा मुकाम कबले शरद तपार बुलाया पवर दि कार भुलिया

तेरा मेरा मैं से लपटी लगती की तरह एक पल को पल को में उड़ जाऊं तो मैं लपटी है जो जन्नत की तू मुड़े जा मैं सार मुड़ तेरे में शामिल होना चाहूं

करागी करा राम झड़ बुलाया ब सुन बुलाया तू ही बुलाया मुर्शिद

अलंकार बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है फुल वॉइस में बहुत ही अच्छा लग रहा था थैंक so मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे है। जो कला वापी से बच्चे हुए हैं राजेंद्र सर इनको बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को तैयार कर रहे हैं ये बच्चे अपनी अपनी वॉइस के साथ हमारे बीच में आ रहे हैं और अभी हमने शालिनी को और अलंकार को सुना अभी एक और बच्ची हमारे बीच में है

हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए वैष्णवी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप अच्छा चलिए वैष्णवी आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार में कौन कौन है मम्मी और आपकी उम्र क्या है अच्छा कौन से क्लास में पढ़ती है वो बताओ

के सो वैष्णवी आप छह साल के हैं कौन से क्लास में पढ़ती हैं और सीनियर के सीनियर केजी में पढ़ते हैं ओके वैष्णवी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस रेडियो प्रोग्राम में और आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा गाना जो है आप प्रेजेंट कीजिए ठीक है वैष्णवी स्वागत है आपका नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं

Nothing ever dares to touch my heart. Nothing. Nothing dares to touch my heart. Nothing. Nothing dares to touch my heart. Nothing.

बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे 90.4 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और वापिस से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कला निधि स्टूडियो से बच्चे जुड़ रहे हैं तो हम उन बच्चों को सुन रहे हैं आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही है हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए

का में अच्छा। ने और मैं और मैंने मैंने कर की है तो ओकी, ओकी। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और एक अच्छा परफॉर्मेंस एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको अच्छा लगता है उसको सुनाई

तो है किस तर हेलो

namaki pi i namasti janam

ओके थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आकांक्षा गाना सुनाने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए आप सुन रहे हैं तो है, हमने और उसमें

इसको को चारे निजी बच्चे को ले दे सकते हैं निजी यूज कर सकते हैं। है। hmm. और नहीं स्टूडियो में हम लोग जो फीस स्टूडेंट देते हैं वो टीचर को डायरेक्टली दे देते हैं हम लोग ये उनका वीडियो रूल भी अपलोड करते हमारे चैनल है

कला नदी वापिस YouTube पे हाँ। आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको हमारे काफी वीडियो देखने मिलेंगे जी जी जी और हम अभी आपके साथ में जुड़ गए हैं एवरी वीक हम लोग मिल सकते हैं एवरी वीक आपको कुछ नया सुनाएंगे आपकी फरमाइश तो पर फरमाइश भी दे दिए उसकी हम तैयार करके आपको दे सकते हैं

चलिए बहुत ही अच्छा लगा सर हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर धन्यवाद शुक्रिया आपको और बहुत सारी दिली दुआएं ताकि आप इसी तरह बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें बच्चों को मंच दे बच्चों को प्लेटफॉर्म दे थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका तो चलिए आज के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेख आपके साथ जुड़ते रहेंगे और कुछ इसी तरह नई नए वॉइजेज आपके बीच में लाने की कोशिश हमारी रहेगी रेडियो मधुबन की

तो आप सभी का आशीर्वाद और प्यार मिलता है जो हम इस तरह का काम कर रहे हैं तो चलिए इसी के साथ मुझे यानी आरजे रमेश को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेड मोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर आते रहो

mere hidam paraman ram banisakam avamare ne bhakare sa janam janam